सहनावत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 आंखें नहीं हैं तो सूर्य क्या है उसके लिए कुछ भी नहीं है इस दृष्टि से कहा चक्षुषी इति फिर पूछा कस्मिन नु चक्षु प्रतिष्ठित मिती आंख किसमें प्रतिष्ठित है उत्तर दिया रूपेश्वी इति रूपों में प्रतिष्ठित तो है अगर रूप ही नहीं होंगे तो नेत्र का क्या उपयोग नेत्र की क्या उपयोगिता था रूप को ही तो देखती है वो तो सूर्य की प्रतिष्ठा चक्षु और चक्षु की प्रतिष्ठा रूप को माना गया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 हृदय नहीं रूपाणी जान तो ये रूप ज्ञान ज्ञान वाला जो रूप है बोध वाला उसका उसके तरफ संकेत कर सके। आगे हृदय ही व रूपाणी प्रतिष्ठितानी भवंती ये जो रूप हैं, ये सारे के सारे हृदय में ही प्रतिष्ठित होते जितना भी रूप हम जानते हैं वो संग्रहित होता रहता है होता रहता है फिल्म की तरह से संग्रहित होता है रिकॉर्ड होता रहता है कहां पर हृदय में मस्तिष्क के अंदर प्रतिष्ठता नहीं जब ये याज्ञवल के ने कहा तो शाकल्य बोलते हैं वेत याज्ञ बल के हे याजवल के ठीक है ये ठीक क्यों कह रहे हैं इन्हने पहले कहा था कि मैं जानता हूं इन सबको तो वो जैसा जैसा वो बोल रहे हैं याज्ञ के वो बोलता जाएगा हाँ ठीक है आपने ठीक कहा वो भी ऐसा ही मानता है दूसरी दिशा ले रहे हैं किम देव तो अस्याम दक्षिणायाम दिशा असी रहती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 दिन यज्ञ करवाता ही रहता हूं। करवाते तो रहते हैं लेकिन वो उनका तो नहीं माना जाता वो तो यजमान का माना जाता है उनका अपना ही यज्ञ नहीं है और चूंकि उन्होंने उसकी दक्षिणा ले ली है इसलिए उनका कुछ नहीं है उसमें इसी को शास्त्रों के अंदर दूसरे ढंग से कहा कि वो तो धन से क्रीत है खरीदा हुआ है जैसे टैक्सी आदि करते हैं ना खरीदी भी होती है। हायर कर लेते हैं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 हृदय नहीं श्रद्धा जाना हृदय के द्वारा ही श्रद्धा को जानता है वो ये श्रद्धा हुई है उत्पन्न और हृदय ही एवं श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवती हृदय में ही वो श्रद्धा रहती है इतम एवं ए एव तथ याजल के साकल्याण ने ठीक हाँ है ये ऐसा ही है दो दिशाओं का बताया देवता और उनकी प्रतिष्ठा प्रश्न यही था कि कितनी दिशाएं हैं उनके कौन से देवता है और उनकी वो किसमें सम प्रतिष्ठित है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 बोले पश्चिम दिशा का देवता तुम किसको मानते हो पश्चिम दिशा में कौन सा देवता है वरुण देवता वरुण देवता है, है। मनसा परिक्रमा के मंत्र भी बोलते हैं ना प्रतिचित वरुण तो अंतर भी है ठीक है प्राची दिग्नि दक्षिणा दिग तो जो भी है अलग अलग ढंग से इसके देवताओं का निर्धारण निर्थार किया तो वरुण देवता पश्चिम का है तो सब वरुण प्रतिष्ठित है, है? है।, तो है जल का देवता वरुण को माना जाए तो किसमें देवता जल का देवता है तो जल में रहेगा अबसु प्रतिष्ठित आप प्रतिष्ठित जल किस में प्रतिष्ठित है फिर इनकी एक अलग ढंग से चर्चा है तो रेत सी थी वो रेत के अंदर वीर में प्रतिष्ठित है कस्मिन रेता प्रतिष्ठितम येत रेत में प्रतिष्ठित है तो बोले हृदय ये वो हृदय में प्रतिष्ठित है अफ्रीय विचारने की बात आ जाती है तो वरुण यानी पश्चिम दिशा वरुण जल रेतस और फिर हृदय आ गया मनसो रेत नसदीय सूक्त में भी जो आता है ये रेतस शब्द विशेष अर्थ का द्योतक है और भी अर्थों में प्रचलित है ये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 घृत को भी कहा जाता है प्राण को भी कहा जाता है अन्न को कहा जाता है ओदन को कहा जाता है भ्रमण ग्रंथों में रेतस शब्द के ऐसे बहुत सारे अर्थ है अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ आते हैं तो ऐसे में यहां उपयुक्त के अर्थ जो हृदय में रहता है ऐसा और वहां भी मन शब्द जोड़ा हुआ है और वो हृदय में रहता है इसके लिए आगे कह रहे हैं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 हृदय ही एव रेता प्रतिष्ठित ये रेत हृदय में प्रतिष्ठित होता है तो शकल शकल्य ने कहा याज्ञवल के ठीक है ये भी आपने बात रख दी आगे तेईसवी कंडिका किम देव तो अस्याम अश्याम उदीच्याम दिशी असी उत्तर दिशा का देवता कौन है तो यज्ञवल के ने कहा सोम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 तो हृदय ने ही सत्यम जान हृदय ही एवं सत्यम प्रतिष्ठितम हृदय में ही ये सत्य प्रतिष्ठित होता है शकल ने कहा इतम एवं एत याज्वल के यजवल के तुमने ये भी बिल्कुल ठीक कहा तो ये चार दिशाएं हुई अब आगे ऊपर नीचे की दिशा के लिए भी तो नीचे की दिशा के लिए आगे वर्णन किया चौबीसवीं कंडी किम देव अस्याम ध्रुवायाम दिशा सीती ध्रुवा जो नीचे की है उसका देवता कौन है अग्नि देवता है थी इसका देवता यहां पर अग्नि लिखा है वैसे मनसा परिक्रमा में हम ध्रुवा विष्णु अधिपति और प्राची अग्नि वहां हम अग्नि लेते हैं वहां उस ढंग से कहे यहां पर दूसरे ढंग से है विशिष्ट विशिष्ट देवताओं का कथन और इसको हमेशा इस तरह से देखा जाता है इनकी परस्पर संगति भी ऐसे ही लग सकती है एक तरफ हम देखेंगे कि यहां तो इस दिशा का देवता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 परमात्मा जहां है उसकी सारी शक्तियां समान रूप से विद्यमान है तो ऐसे में यदि कोई परमात्मा की एक शक्ति को पूर्व दिशा में कह देता है दूसरा कोई परमात्मा की उसी शक्ति को दक्षिण दिशा में कह देता है तो इससे कोई अंतर नहीं है वो सब जगह है वो तो सब जगह वैसा ही है उसके देखने की दृष्टि है वहां उसने उसको वहां कह दिया इधर यहां कह दिया वो तो सब जगह सारी शक्तियां उसकी विद्यमान है तो ऐसा कहके हम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 सो अग्नि किसमें प्रतिष्ठित आई थी अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है वो बोले वाची थी वाणी में प्रतिष्ठित है वो पीछे वेद मंत्र आते ही रहते हैं पीछे भी बहुत सारे प्रसंग आए थे मुखाद अग्नि रजाया था मुख से अग्नि है वाणी और अग्नि इनके संबंध कई तरह से बार बार बार बार कहे गए हैं इनमें कुछ न कुछ संबंध विशेष होना चाहिए किसके प्रतीक है ये तो अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है वाणी में प्रतिष्ठित है अब यूं हम इस अग्नि को देखते हैं तो इसका वाणी से संबंध हमारे को ऐसे तो नहीं दिखाई देता वाणी का अग्नि से क्या संबंध है लेकिन यहां जिस अग्नि की बात कही जा रही है जिस वाणी की संबंध तो है कोई एक किन शब्दों से किस चीज का ग्रहण करना चाहते हैं ये विचार लिए टीकाकारों ने सामान्य रूप से अर्थ की है, किया है वाणी किया अग्नि किया उन अर्थों से भी तात्पर्य तो पता नहीं है प्रश्न तो जो का तो रहेगा संस्कृत का भाग पढ़ लो चाहे हिंदी का पढ़ लो एक ही चीज है मूल प्रश्न तो विचारनीय रहेगा यहां आखिर किस तरह का संबंध देख रहे अगर यही अग्नि है और यही वाणी है तो इनके बीच में वो कौन सा संबंध कहना चाह रहे कैसे इस अग्नि को वाणी पे प्रतिष्ठित का वो उसका उत्तर खोलना बाकी है तो वाची थी आगे कहा कस्मिन्नु नु बाग प्रतिष्ठित आई थी ये वाणी किसमें प्रतिष्ठित है तो कहा हृदय ये थी वो अंत में तो इन सबका वर्णन करते करते बार बार हृदय हृदय हृदय ये आया और पीछे तो हृदय तक कहते थे और वो स्वीकार कर लेता था अब प्रश्न तो समाप्त हो गई है तो उसने यही प्रश्न कर दिया आगे इससे संबंधित हो गए तो कसमिन हृदय में प्रतिष्ठित हम ये थी ये हृदय किसके अंदर प्रतिष्ठित है ये बताओ मेरे तो। बार बार हृदय में प्रतिष्ठित है हृदय किस में प्रतिष्ठित है हृदय कहां पर है उसका उत्तर आगे दे रहे जीवन के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 ना समझ जो हो इस तरह से कह देते हैं ना कुछ शब्दों का प्रयोग करके उस जैसा है तो समय अहल्य प्रयोग होता था उसके लिए तो इन्होंने कहा कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हतप्रभ मूर्ख को कहा अहल्लिका ये हो व्यंग कर रहे हैं कि तो अच्छा ये प्रश्न कर बैठे कि हृदय के प्रतिष्ठा क्या है अर्थात ऐसा प्रश्न कर दिया जिसका कोई आधार नहीं है वो तो बहुत स्पष्ट चीज है तो वो कोई पूछने की चीज है क्या इस भाव से आगे के वर्णन से पता लगता है यत्र अन्यत्र अस्मात मनयासी जो तू इससे भिन्न इसको मान रहा है इससे भिन्न मतलब इस शरीर से भिन्न या यज्ञवल क्या कहना है वो हृदय तो इस शरीर में ही है इसमें कौन सा पूछना है तुम्हारे को ये तो सब इतना तो पता ही अब ऐसा कोई उत्साह प्रश्न कर दिया हृदय कहां प्रतिष्ठित तो है बोले यदि तू उस हृदय को इस शरीर से भिन्न मान रहा है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 हृदय यदि इस शरीर से कहीं भिन्न होता तो वा एनत व तो बोले इसको कुत्ते खा जाते अगर इस शरीर से भिन्न होता कहीं तो इसको कुत्ते खा जाते हृदय की प्रतिष्ठा कहा है बोले वहां रखा हुआ है वहां पर उस चट्टान पे रखा हुआ है या उस गली में पड़ा हुआ है उस दीवार के किनारे रखा हुआ है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 उसका आधार क्या है क्यों बोले अग्रीयो नहीं गृहते वो तो अग्रही गृहित ही नहीं होता है नहीं गृह अग्रीय कोई खोल दिया नहीं गृह वो गृहित नहीं होता है किससे गृहित नहीं होता है अन्यों के द्वारा गृहित नहीं होता है इंद्रियों से गृहित नहीं होता है इंद्रियों से भी एक अर्थ लिया गया जो बादशक यहां पर किया है वही इंद्रियों से नहीं जाना जाता क्योंकि दूसरी तरफ हमारा प्रश्न ये उठेगा कि भई अगर किसी से भी गृहित नहीं होता है तो इसका मतलब परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता परमात्मा नहीं जाना जा सकता फिर तो समाधि में भी गृहित नहीं होगा वो असम समाधि में भी उसका कोई साक्षात्कार ही नहीं होगा वो अर्थ चला जाता है इसलिए ये इंद्रिया करते हैं कि इंद्रियों के द्वारा वो गृहित नहीं होता तो इंद्रियों में जान इंद्रियां भी आ गई और मन बुद्धि भी आ गई अंतकरण भी आ गए बाह्यकरण भी आ गए तो सीधा आत्मा के द्वारा वो जाना जाता है और दूसरे ढंग से कहें तो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 परेण का यहां पर अध्यहार किया दूसरे के द्वारा गृहित नहीं होता है दूसरा उसको गृहित कर ले ऐसा नहीं होता है वो सीधे सीधे शब्द यहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन में खोला गया तो पर हैत् पर। दूसरे के द्वारा गृहित नहीं होता है आगे अशीरियो नहीं शीरियते वो क्षीण नहीं होता है नष्ट नहीं होता है नहीं शीरिय भी वचन वहां पर आया असंगो नहीं सचते वो तो असंग है किसी से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 मनोमय पुरुष है या शरीर पुरुष है इत्यादि तो वहां आठ पुरुष बताए थे सान पुरुषान निरूह प्रत्यु अत्यक्रामत तो जो वह कौन कोई और इन पुरुषों से भिन्न तान पुरुषान निरूह इन पुरुषों को एक तरफ करके हटा करके पृथक करके अत्यक्रामत इनसे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 था तम तु औपनिषदम पुरुष पृछामी उस उपनिषद पुरुष को रहस्यमय पुरुष को मैं तुम्हारे से पूछता हूं क्या तुम जानते हो तो तम चेत न नक्षसी मूर्धाते थी और वो अगर उसके बारे में अगर तुम मेरे को नहीं बताओगे तो तुम्हारा यश सारा चला जाएगा मूर्धा यश मूर्धा गिर जाएगा तुम्हारा सारा यश बिखर जाएगा तुम प्रश्न करते हुए बड़े यशस्वी बन रहे थे कि जैसे मैं यज्ञ बल के प्रश्न कर रहा हूं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 गिर गए उसका यश सारा क्षीण हो गया वहां पे निस्तेज हो गया वो आगे अब कैसा हो गया अब उसके लिए उपमा दी जा रही है एक समझाने के लिए बात है बोले अपिहा अस्य परिमोषिणो अस्थिनी अब जह अन्यम अभिजह अन्यम मन्य माना तो परिमोशिना परिमोशिना मतलब चुराने वाले जो कुछ छोड़ते नहीं है मोशिस्ते मोशिना चुराने लेने वाले और परिमोशिना सब कुछ पूरा समेट के ले जाते है ना जो कुछ छोड़ते नहीं है ऐसे चोर कुछ तो खास-खास चीज लेके जाते हैं विशेष का चयन करके लेके जाते हैं हर चीज नहीं ले जाता कुछ पूरा सफा कर जाते हैं कुछ भी नहीं छोड़ते तो परिमोशिणा वो जो थे वो उसकी अस्थियों को ले गए इसकी शाकल लेकर ऐसे जैसे उसकी सारी अस्थियों को ही ले गए और क्या करके बोले अन्य अन्य मन माना कुछ और ही मानते हैं, उनको पता नहीं लगा ये अस्थिया हैं क्या हैं, कुछ पता नहीं उसको कुछ विशेष ही मान लिया और उसको लेकर के चले गए तो अब इसको यहां कैसे घटाएंगे ऐसे तो क्या चोर ले गए वो तो व्यक्ति खड़ा है वहां पर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 तो स होवा चय ब्राह्मणा भगवंतो अब ये सब करके जब विदग्ध साकल्य का भी पूरा हो गया और कोई खड़ा नहीं हुआ तो यज्ञवल के ने सम्मानपूर्वक सभी ब्राह्मणों को कहा कि हे आदरणीय ब्राह्मणों तो वो भी विद्वान थे वो ठीक तरह वो तो प्रश्न लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे तो उस ढंग से सारी चर्चा चल रही थी उन्होंने कहा हे आदरणीय ब्राह्मणों जो वह काम आये आप में से जो भी इच्छा करता है वो मेरे से पूछे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 उन्होंने तो नहीं पूछा लेकिन यजल के कुछ पूछ रहे हैं कुछ बता रहे हैं। अंतिम प्रक्रिया चल रही है अट्ठाईसवीं कंटी का तान हईते तानहा एत ही श्लोक ही पप्रचा इन श्लोकों को बोलते हुए कुछ प्रश्न किए उन्होंने बोले यथा वृक्षो वनस्पति तथई व पुरुषो मृषा जिस प्रकार से वृक्ष और वनस्पतियां हैं वृक्ष मतलब ऐसे बड़े पेड़ जिनमें फूल और फल दोनों आते हैं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 त्वचा एव अस्य रुधिरम प्रसन्दी जैसे यहाँ पर त्वचा के कटते ही रक्त निकल करके आता है त्वचा उत्पट ऐसे ही वहां पर भी उसकी त्वचा फटती है तो वहां से भी निकलता है तस्मात तत तत्नात् प्रति रसो वृक्षात इव आहता तो ऐसे ही वृक्ष को भी जब हम काटते हैं तो थोड़ा नीचे से कटता है तो उसमें से रस निकलता है सब में नहीं बतों में निकलता है कुछ न कुछ साव वहां से निकलता है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 जो लोग दूसरों के लिए सहयोग करते हैं उनका वो आधार है लौकिक रूप से धार्मिक व्यक्तियों का हुआ और तिष्ठ माना से और जो एकाग्रह के स्थिर होकर के उसको जानते हैं परमात्मा को उनका भी वही पारायण है उनका भी वही आधार है तो जो धार्मिक लोग होते हैं परोपकार करते हैं उनका भी आधार परमात्मा उनका हित करता है और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है एकाग्रह हो परमात्मा की स्तुति करते हैं परमात्मा में मन को लगाते हैं उनका भी आधार वही ब्रह्म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 रिवादा हो